सीईटी एनसीईआरटी e e द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं कविता संध्या वंदना मित्रों कविता मंजरी श्रृंखला में एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रानंदन पंत जी की कविता सांंध्य वंदना जीवन का श्रम ताप हरो हे जीवन का श्रम ताप हरो हे सुख सुषमा के मधुर स्वर्ण हे सूने जग गृह द्वार भरो हे लोटे गृहे सब शांत चराचर नीरव तरु अधरों पर मरमर करुणा नत निज कर पल्लव से विश्व नींद प्रछायक रोहे जीवन का श्रम ताप हरोहे उदित शुक्र अब अस्त भानु बल स्तब्ध पवन नत नयन पद्मदल तंद्रिल पलकों में निशिके शशि सुखद स्वप्न बन कर विचरोहे जीवन का श्रम ताप हरू है। सांधी शब्द दिन के अवसान और रात्री के आगवन का मिलन अभिव्यक्त करता है। ये दिन का वो समय होता है जब चर अचर सभी प्राणी दिन भर के परिश्रम के बाद ठके हुए अपने अपने घरों की ओर जा रहे होते हैं। संध्या का सुरम्य सुंदर वातावरण मात्र उन्हें दिन भर की गर्मी और थकान से मुक्ति दिलाता है जैसे-जैसे शाम ढलती है अक्सर हम देखते हैं कि संसार के सभी जीव चाहे वे मानव हों या पशु पक्षी ही क्यों ना हों अपने-अपने घरों की ओर जाने लगते हैं मित्रों इसी प्रकार दिन भर काम या स्कूल में पढ़ाई के बाद जब आप घर लौटते हैं तो आपकी कैसी दशा होती है कविता रूप में क्या आप इसका वर्णन कर सकते हैं अभी आपने सुना यह कार्यक्रम विषय संयोजन और वाचन आलेख रविंद्र कुमार कविता वाचन सुभ्रा शर्मा निवेदन सुचित्रा गुप्ता धन्यंकन बटी लैंगलिंगडो शानू मक्सिम और सरोज महापात्रा निर्माण सहयोग विमलेश चौधरी ध्वनि संपादन निर्माण एवं निर्देशन Ajit Horo, tathà Prasthuti c i e t